की जो कीमत थी ना मैंने वो अपने में कीमत नहीं थी कीमत थी, दूसरे में थी उस कीमती चीज के साथ संबंध होने के कारण वे भी कीमती हो गए प्रेसिडेंट बन गए तो अगर ईश्वर भी ऐसे जीवों का मालिक होने के कारण महत्वपूर्ण होए कि वो जीवों का ईश्वर है या प्रकृति का मालिक होने के कारण महत्वपूर्ण होए जो महत्व ईश्वर में नहीं रहेगा जिसका मालिक होने से उसका महत्व तो होगा उसका महत्व हो जाएगा तो धन का महत्व तो हो जाएगा धनेश्वर का नहीं प्रकृति का महत्व तो हो जाएगा प्रकृतिश्वर का नहीं पुरुष का महत्व तो हो जाएगा पुरुष ईश्वर का नहीं फिर प्रजातंत्र हो करके रहेगा बोला ईश्वर प्रजा की कठपुतली हो जाएगा और लोकतंत्र हो जाएगा वोट से ईश्वर का निश्चय होगा है ना प्रकृतिम पुरूष विद्य नादी अभावी विकारास्त गुणाश्चव विद्युत प्रकृति संभवान ई की तद्याभावे ईश्वरा भावक प्रसंगा शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यदि हुक्म चलाने के लिए कोई नहीं रहेगा ए? तो फिर हुक्म देने वाला कहा रहेगा जब हुक्म चलाने के लिए न जीव है न प्रकृति है तो इसलिए जीव प्रकृति को बाबा अनादि मानो तो ईश्वर भी अनादि रहेगा नहीं जीव ईश्वर अनादि नहीं रहेंगे तो ईश्वर की अनादिता भी चली जाएगी ये उसी श्लोक में हो पुरुषम प्रकृत प्रकृतम पुरुष विद्य अनादिव भावती उसी श्लोक के भाष्य में शांकर भाष्य में ये पंक्ति है इसी सद्याव भावे ईश्वरा भावक प्रसंग तो कहने का मतलब ये कि हम ईश्वर का जब नाम रखते हैं कोई प्राणेश्वर हृदय स्वर कर्णेश्वर नेत्रेस्वर घाणेश्वर रसने स्वर पृथ्वी स्वर जले अग्निस्वर पवनेश्वर गगनेश्वर तामस अहंकारेश्वर राजस अहंकारेश्वर सात्विकेश्वर ब्रह्मांडेस्वर ब्रह्मांड सरस्ता ब्रह्मांड पालक ब्रह्मांड संघर्षा ये सब नाम रखते हैं तो ब्रह्मांड की अपेक्षा से हुआ ना? और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोमकूप में है वो विराट पुरुष और वो विराट पुरुष भी व्यक्त अवस्था की दृष्टि से है फूल व्यक्ति की दृष्टि से सूक्ष्म व्यक्त की दृष्टि से तो विराट नहीं है हिरण्य और मूलभ प्रकृति की दृष्टि से हिरण्य नहीं है ईश्वर है अब यदि मूलभ प्रकृति को छोड़ करके भी परमात्मा के नाम का निरूपण करना हो जिसने देश नहीं काल नहीं बस्तु नहीं है मूल प्रकृति नहीं और जिसमें नहीं भी नहीं है ना जिसमें नहीं भी नहीं उसका नाम लेना हो तो क्या नाम लोगे है न ना? उसके नाम के लिए एक संकेत बनाना पड़ेगा तो मालूम ये पड़ता है कि हम प्राणी प्राणेश्वर के भक्त हैं प्राणेश्वर तो ईश्वर है और हम प्राणी हैं ऐसा मालूम पड़ता है ईश्वर से आत्मा अलग है आत्मा से ईश्वर अलग है आत्मा पुजारी है और परमात्मा जो है वो पूज्य देवता है ये बात मालूम पड़ती है तो विदित जो उपास्य है वही ब्रह्म होना चाहिए और उससे अलग उसका उपासक होना चाहिए इस शंका को दूर करने के लिए ये मंत्र प्रवृत्त हुआ कि यद वाचा अनभियोदिता ये न वाद ये सब नाम संबंध मूलक हैं ईश्वर का नाम एक नरोत्तम है तो मनुष्य के संबंध तो है ना एक नाम जीवितेश्वर है जीवन सरदा प्राणेश्वर हृदय ईश्वर तो ईश्वर, ऐसे सब प्रकृति ईश्वर पर्यंत माएश्वर मायापति मायाधिपति ये सब नाम प्रजापति की ये प्रजा की अपेक्षा से जैसे राजा होता है वैसे ये लोक की अपेक्षा से लोकेश्वर का नाम है कार्य की अपेक्षा से कारणेश्वर का नाम है और स्वम की अपेक्षा से तक नाम है इदम की अपेक्षा से तक नाम है ईदम और सतनों दोनों जिसके मन की नोक पर खेलते हैं जिसके संकल्प की नोक पर ईदम और सत दोनों खेलते हैं लेकिन हम ईश्वर का बोले ना कि हम ईश्वर भी नहीं है वो मदीश्वर भी नहीं है छोटा अहम हो तो अहम अहम अहम दस बीस अहम होए और उनका स्वामी होए वो वस्तु है कैसी वस्तु है कि चैतन्य मात्र सत्ता काम एक बात बड़ी अद्भुत बीजा है एक सत्ता देखने में आती है जिसमें चैतन्य नहीं है और एक चैतन्य भी ऐसा देखने में आता है जिसकी सत्ता जुदा जुदाबाजी है जैसे ये किताब है किताब की सत्ता है तो किताब कुछ जानती है कुछ बूझती है कुछ प्रकाशती है ये घड़ी है कुछ जानती है बूझती है प्रकाशती है बोले तो ये सत्ता तो है परन्तु जो चैतन्य के द्वारा प्रकाशित सत्ता है तो परमात्मा ऐसी सत्ता है जो चैतन्य मात्र है चैतन्य में व इसी चैतन्य मात्र तदेव इसी तदमात्र जिस चैतन्य से जुदा सत्ता नहीं है बिना चैतन्य की सत्ता नहीं बिना चैतन्य की सत्ता नहीं और चैतन्य की असत्ता का अनुभव करने की कोई प्रक्रिया नहीं अहमदा सुनी मैं नहीं हूं ये अनुभव होगा आपको तो सभी किसी को कभी भी अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं अहम न अपनी तो अपनी असत्ता का तो अनुभव हो नहीं सकता और दूसरे की सत्ता का जो अनुभव होगा वो भूत चैतन्य से उसका अनुभव होगा उस तो चैतन्य मात्र सत्ता कम ऐसी सत्ता जो जड़ न हो दृश्य न हो विकारी न हो, सापेक्ष न हो दृष्ट से पृथक न हो दृढ़ हो चैतन्य स्वरूतिरिक्ता सत्ता तो ऐसी जो चैतन्य मात्र सत्ताक वस्तु है बोले बाजा अनाभ्युदिता बोले आओ बोल के बताएं तो बोले भाई ये ब्रह्म जो है ये किसी का झूठा नहीं हम उस चीज को ब्रह्म बोलते हैं ब्रह्म ऐसा उस पदार्थ का कल्पित नाम हमने रखा है ऐसे कहो ब्रह्म हमने उस उस पदार्थ का कल्पित नाम ब्रह्म नाम भी कल्पित है उस पदार्थ का कल्पित नाम हमने ब्रह्म रखा है जो कार्य कारण के संबंध से प्रकाशित नहीं होता जो आधे और आधार के संबंध से प्रकाशित नहीं होता जो जन्म और जनक के संबंध से प्रकाशित नहीं होता जो पूर्वापरिभाव के संबंध से प्रकाशित नहीं होता ये जगत उनसे बना वो पहले था जगत अब है वो तब रहेगा ये पूर्वापरिभाव हुआ दुनिया के पहले जो था तो बोले ये काल संबंध से प्रकाशन हुआ ना ये नहीं होता। सकता कैसे जब दुनिया नहीं रहेगी सब लोग कहते हैं कि भूत इतना बढ़िया था भूत इतना बढ़िया था पति इतना, इतना, इतना बढ़िया था पिता इतना बढ़िया था राज इतना बढ़िया था धन इतना बढ़िया था हकान इतना बढ़िया था हमारा भूत इतना बढ़िया था कि अब वर्तमान तो कुछ है ही नहीं है तो भूत से इतना लगाव हो गया कि वर्तमान से द्रोह हो गया अरे मेरे बाप वर्तमान भूत अगर इतना बढ़िया होता तो लोग उसको छोड़ क्यों देते उसको भूल क्यों जाते है? अगर वो बढ़िया होता तो हमारे साथ लगाई होता ना उस भूत को तो लोग छोड़ करके आ जो ऐसा भूत लगे कि वर्तमान से द्रो हो जाए तो वो बिल्कुल गलत है और नारायण ऐसा भविष्य जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसके साथ इतना लगाव बना लेना कि वर्तमान छूट जाए। ए? जिस रूप में ईश्वर आया है अपने सामने उसका उसकी ओर से तुम आंख बंद कर ले तो एक बार किसी ने सार दे दिया हो कि हम तुम्हारे घर रविवार को आएंगे अब वो ऐसा कुछ योगा जोर पड़ा कि बेचारा शनिवार को ही पहुंच गया अब वो जो है आप इसे क्या बोलते हैं आपसे मेजबान जिसके घर आने वाले थे उसने कहा कि तुम हो ही नहीं सकते <laughs> क्योंकि उनका सार तो कल आने का है। वो तो कल आएंगे आज आग कैसे आ सकते अरे बाबा मैं तेरे सामने खड़ा हूं वही हूं बोले कि नहीं ही नहीं एक, एक सस्ती घटना आपको सुनाता हूं ये तो मैंने कल्पना करके करी सस्ती याद आ गई को तो सस्ती सुनाता हूं हमारे एक शंकराचार्य बड़े सीधे सादे बोले वाले हैं तो उनको आमंत्रित किया गया कानपुर में तो कानपुर में उनका स्वागत होगा अमुक चौराहे पर और वहां से बाजे बाजे के साथ लाए जाएंगे अमुक गजे सभा होगी अमुक के घर में ठहरेंगे ये सब बात तय हो गई और वो महात्मा मोटर पर चलते कोई तो पन्द्रह बरस पहले की बात है दस मोटर पर चलते तो एक जगह उनका प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल तीन दिन पहले ही कानपुर पहुंच तो गए और दीक्षित जी के घर में ठहरना था उनको महाराज करपात्री जी ने कहा कि आज क्यों आए क्यों क्यों करतात्री जी ने कहा क्यों आए आज तीन दिन बाद तुम्हारा स्वागत होने वाला है सभा होने वाली है जुलूस निकलने वाला है आज आ तुमने सब गड़बड़ कर दिया इंदौर <laughs> कानपुर से दूर दस मील तक जाके ठहरो तीन दिन वो रहो और उसी <laughs> तुम्हार। <laughs> तुम्हार। <laughs> तुम्हार। <laughs> मैं जो शंकराचार के पास मिलने को वो आने पर कानपुर में मैं था कानपुर में आने पर जब मिलने को गए तो बोले कि क्या करो भाई तीन दिन का बनवास पैसे आए उस खुद ही बोले कि तीन दिन का बनवास पैसे सब है। आए हैं तो बड़ा आज जो तुम्हारे सामने कड़ा है परमात्मा तो उसका तो तुम स्वागत नहीं करते हो और भविष्य की भविष्य की योजना बना रहे हो तो भूत और भविष्य में इतना प्रेम कि भूत और भविष्य का साक्षी भूल जाए कार्य और कारण में इतना प्रेम कि उसका प्रकाशक भूल जाए और आधार और आधे में इतना प्रेम आधार और आधे भाव देश की दृष्टि से होता है और पूर्वापर भाव काल की दृष्टि से होता है और कार्यकारण भाव द्रव्य की दृष्टि से होता है इसमें इतना तुम्हारा प्रेम कि जो इसका अधिष्ठान है जो इसका साक्षी है जो इसका प्रकाशक है जो चरम प्रकाश है उसकी ओर से दृष्टि कर ली जाए तो भाई चैतन्यवास प्रसाक जो है ये आत्मदेव है बोलना ये प्रकृति रहे कि न रहे ये ब्रह्म, ब्रह्म है हाँ महत्व हो कि न हो ये ब्रह्म है अहंकार हो कि न हो ये ब्रह्म है विरास हो कि न हो ये ब्रह्म है बोला और नारायण ये आकाशादि पंचभूत हो कि न हो ये ब्रह्म है और आकाशादि पंचभूत में कोटि कोटि ब्रह्मांड बने कि न बने आप देखना हो ये ब्रह्मांड जो होता है ना ब्रह्मांड ये तो पंचभूत के एक हिस्से में बनता है पंचभूत की गति तो बड़ी भारी है हाँ। एक जैसे मिट्टी में एक जला जैसे होता है वैसे पंचभूत में एक डले का नाम ब्रह्मांड होता है एक दले का नाम ब्रह्मांड तो बहुत छोटी थी चीज है तो ये पृथ्वीश्वर जलेश्वर अग्निश्वर है ना पवनेश्वर गगनेश्वर ये सब तो बड़ी चीज है ब्रह्मांडेश्वर तो बहुत छोटी है और ब्रह्मांडेश्वर में भी समझो भारतेश्वर हो तो हो और छोटा होगा और ईश्वर में केवल महाराष्ट्रेश्वर हो तो हो और छोटा होगा और उसमें भी केवल नासिकेश्वर हो तो और छोटा होगा है ना? ईश्वर के दायरे को छोटा करते जाते हैं ऐसे निरूपण करते हैं कहना ही भाई है ना जिला से प्रांत बड़ा प्रांत से देश बढ़ा देश से राष्ट्र बड़ा राष्ट्र से पृथ्वी बड़ी है ना और पृथ्वी से पंचभूत बड़े पंचभूतों से विराट बड़ा गिराट है न और विराट से, पंटभूत से और के एक एक अवयव में कोटि कोटी ब्रह्मांड होते हैं और विराट से हिरणगर्भ बडा एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु होते हैं सेरायनगर उसे ईश्वर बड़ा और ईश्वर से है जो प्रकृति को विशेषण बनाकर जो काम कर रहा है उस विशिष्ट ईश्वर से उपहित ईश्वर बड़ा क्योंकि वो असंबद्ध है और उपहित ईश्वर से जिसमें उपाधि बाधित है तो बड़ा है और जिसमें उपाधि बाधित है उससे जिसमें बाधित अबाधित का कोई भेद ही नहीं है तो बड़ा बोला बाधित का प्रागुभाव भी जिसमें अबाधित तो का प्रागभाव भी जिसमें नहीं है बोले ज्ञान काल में बाधित हुआ अज्ञान काल में बाधित हुआ और वैसे अबाधित था तो बाधित का प्रागुर्भाव जिसमें है तो नारायण तो वो भी नहीं। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ब्रह्मा सामान्य परिच्छेद सामान्यावोपलक्षित परिच्छेद सामान्या भावोपलक्षित भावो ब्रह्मत्व ये परिभाषा होगी लक्षण होगा परिच्छेद माने टुकड़ा टुकड़ा देश का टुकड़ा काल का टुकड़ा वस्तु का टुकड़ा मन का टुकड़ा बुद्धि का टुकड़ा कारण का टुकड़ा टुकड़े टुकड़े टुकड़े इसको तो क्या बोलेंगे परिच्छेद सामान्य सामान्य माने जाति हो सामान्य माने जाति तो जितने प्रकार के परिच्छेद हैं भेद हैं, टुकड़े हैं किस्म किस्म के किस्म किस्म के उनकी जातियों के अभाव से अभाव से जिसका इशारा किया जाता है जिसका इशारा किया जाता है और भाव और अभाव दोनों का जो अधिष्ठान है और उनके भाव अभाव दोनों का जो प्रकाशक है उस आत्मा के लिए स्मृति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, है ना ये प्राइवेट ईश्वर की बात नहीं है ये प्राइवेट ईश्वर की बात नहीं है ये असली परमात्मा जो है ब्रह्म है उसकी बात है वो देखे जब हम उसका वर्णन करने लगते हैं वाणी के साथ संबंध जोड़ करके तब ये प्रश्न हुआ कि जो भी बाई से बोला जाएगा उसका तो विभाग होता है अब तो उस थाना में नहीं नाम, ना, जिसने दर्व हम लोग बोलते हैं वो आठ जगह से निकलते हैं तो कहां से, से निकलते हैं कुछ खासी से निकलते हैं कुछ कंठ से निकलते हैं कुछ सिर से निकलते हैं कुछ मूल से निकलते हैं कुछ दांत से कुछ नासिका से और कुछ ओठ से और कुछ तालू से आठ स्थानों से वर्णों की उत्पत्ति होती है कहां से बक्षस्थल कंठ सिर मूल, दांत, नासिका ओठ और तालू ये आठ प्रकार के वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण होता है नियम नाना ना सिखा निया म न से बोले जाते हैं बोले न सिखाते अतुह विसर्जनीया नाम कंता ऐसे होता है ना ऋतुदशा नाम दंता ऐसे ये वर्णों के उच्चारण के आठ स्थान होते हैं और वाणी का अधिष्ठात्र देवता जो अग्नि है वो वर्णों को भूलने में प्रेरणा देता है ये जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उस एक प्रकार की गर्मी इकट्ठी होती है अग्नि देवता बोलते हैं वो अग्नि अग्निदेवता वाणी को प्रेरणा देता है बोलने के लिए और वर्ण जो होते हैं वो अर्थ के संकेत से अलग अलग होते हैं इस घ और क सौ के बाद कौ रख दो तो घरे का बातक घटा हो जाएगा और सौ के बाद सौ को तो रख दो तो बोले कपड़े का बातक हो जाएगा इन्हीं वर्णों का ऐसा विन्यास किया जाता है कि बहुत सारे शब्द बनते हैं अचार आदि स्वर होते हैं उनमें भी स्थान प्रयत्न का भेद हो जाने से और कंठ से बोला जाता है और ई बोलने में थोड़ा तालू का प्रयोग करना पड़ता है ऊ बोलने में ओठ हिलाने पड़ते हैं तो स्वरों में खान और प्रयत्न का भेद हो जाता है उच्चारण में है अकार ही है अकार ही आ आ ई ऊ ऊ ये सब ए ऐ ये हैं सब आकार के ही भेद परंतु स्थान प्रयत्न में उच्चारण में भेद होता है और काव्यो मावसाना स्पर्शा क से लेकर के तक जो हो वर्ण है वर्ण बोलते हैं बोल ये स्पर्श या यवा हंतस्था ये अंतस्थ है य ल आपको देखो वही वही बाहर में जो व है उसमें कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं वही में जो व है वो औ है वो उनकी पदमा निया ना हो वो उस बाहर से बोला जाता है परंतु वासुदेव में जो व है तो है? बाहर में जो व है वही में जो व है तो बाहर से बोला गया और वासुदेव में जो व है वो अंतस्थ बोला गया तो यार था, अलवा अंतस्था सकता ऊष्मान ये उष्मा है सुस्पर्श हैं अंतस्थ हैं ऊषमा है तीन प्रकार के वर्ण हैं और खान प्रयत्न के भेद से अकारो वही सर्वास अकार ही अकाराविरूप जो स्वर अकार अकाराधिरूप स्वर ये स्वर जो है आकार के विवर्त हैं। और वर्ण जो है ये अचार के विवर्त हैं आचारो वही सर्वादा इन्हीं के द्वारा पद बना करके अनेक रूप के शब्द बोले जाते हैं अनेक रूप के शब्द होते हैं उनमें मितम अमितम स्वर सत्यामृत एवं उसमें मित है माने जैसे ऋचा बोलते हैं एक रूप बोलते हैं अग्निदे पुरोहिताम ये मित है गिने हुई अक्षर गिनी हुई मात्रा इतने होती हैं अमिताम यजुर्वेद बोलते हैं आसिया ममांगाने नमित है। बोलते हैं उसमें गिनती नहीं होती है स्वरा सामवेद है सत्यानृत्य तजी अथर्ब है इस तरह से हम देखते हैं सत्य जो है वो ओमकार है अनृत जो है वो निषेधार्थक नकार है ये सब जीत विकार हैं ऐसी ये जो वाणी है बात इसके द्वारा बारंबार कोई चीज बोली जाती है कहां से बोली जाएगी ये महाराज अनेक इसमें पद होते हैं इसमें कारण होता है वाणी से जो कोई बात बोली जाती है अनुभव करके बोली जाती है या सुनी हुई बात का अनुकरण किया तो भी अनुभव ही किया हुआ हुआ कुछ बैखरी वाणी से बोला जाता है कुछ मध्यमा वाणी से बोला जाता है कुछ पश्चिम की वाणी से भी शब्दोच्चारण होता है परावाणी का भी कुछ विषय होता है मान्य साक्षी भाव से जो है वो परावाणी का विषय क्या सांस तो में कहा पहुंच जाते हैं ये बाणी से कैसे बोला जाता है इसका हिसाब होता है उन बाघ इंद्रिय कौन सी है तो बाघ इंद्रिय वो है जिससे आप सपने में बात करते हैं जिससे जागृत में बातचीत करते हैं ना और ये डाक्टर लोग कैंसर वैंसर होने पर जिसका जिसको काट के निकाल देते हैं उसका नाम बात नहीं है ये जीभ कट जाने के बाद भी आदमी मन में बात करता है साग जरा स्वप्ने भात है वानी उसको कहते हैं जिससे मनुष्य स्वप्न में संभाषण करता है और प्रसुक्ति में सो जाता है वही बाघ है क्या बक्सुर बात, चैतन्य ज्योतिष स्वरूप तो उसके आगे चलो का और भी वाणी का प्रवेश है परावाक के रूप में है क्योंकि अर्थक प्रकाशन सामर्थ्य बात में होने से ये चैतन्य ज्योतिष इसकी पहुंचे ये बात आप ध्यान में रखो तो ये फूल है ये पुस्तक है ये घड़ी है अर्थ को वस्तु को ये दिखाती है ना तो ये वस्तु के बोधन का सामर्थ्य होने के कारण असल में जो सुसुक्ति को बोधन करे, उसका नाम भी बात होगा सुसुक्ति रूप अर्थ को जो प्रकाशित करे, उसका नाम भी बात होगा तो वो तो चैतन्यमयी बाणी होगी बड़ा होगी बोले तो लेकिन एक बात है ये भले ही वाणी माने में हो बात माने सरस्वती में ज्योति सिख ज्योति हो परंतु ये जिसको बोल के बतावेगी जैसे कि समाधि का वर्णन करे, ऐसी समाधि लगी हो हमारी ऐसी समाधि लगी महाराज उस समय कोई वासना मन में नहीं थी उस समय मन में कोई भी हलन चलन नहीं था उस समय किसी भी विषय का भाव नहीं हो रहा था बाणी वर्णन कर रही बोले बस बस सब तो वही ब्रह्म है अरे ये तो चैतन्य ज्योति के रूप में रह के बाणी जिस चीज को देख से आई है उसका अब वर्णन कर रही है ये असल में भूतई का वर्णन कर रही है जिसको परिचे साथ। जिसका साक्षी है स्वास्थ्य द्वारा तादात्मापन्न होकर के उसी को बोलता है तो वो बोली हुई चीज का नाम ब्रह्म नहीं है तो सदैव ब्रह्म स्वम कौन है वो बैखरी का प्रकाशक मध्यमा मध्यमा का प्रकाशक पश्यंती पश्यंती का प्रकाशक अपरा बात तो फराबात का जो प्रकाशक है और परावास भी जिसको ईदमतया प्रकाशित नहीं कर सकती और किसों तो बात है क्या तो वो जो चैतन्य ज्योति है स्वयं प्रकाश सर्वाउासक ये ना दभते जिसके पराबात अपने अनुभव को मध्यमा आदि बाणियों में पश्यंती बाणियों में संचारित करके बुलवाती है अरे उसको परिच्छिन्न मत समझ न हो सदैव ब्रह्म स्वं विधि ब्रह्म नाम का आपको बताया था ये जो आत्म ज्योति है ये जो आत्म चैतन्य है इसको आप ब्रह्म जानो ब्रह्म ये काल की गलना से इसमें गलना नहीं है बोला देश प्रदेश में इसका निवेश नहीं है ये कहीं भी कार्य कारण के द्वारा निर्धार्य नहीं है ऐसी ये वस्तु सदैव ब्रह्मस्वृद्धि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है सदैव माने वही निर्धारण करते हैं व बुद्धि सदैव ब्रह्मि ने लोका लोग जहां ब्रह्म बुद्धि करके उपासना कर रहे हैं कि ये ब्रह्म ये ब्रह्म ये ब्रह्म वो तो उनकी नगर की छोटाई से छोटा सा है उनकी अंत अन... बुद्धि की छुटाई से छोटा सा है उनके मन की छुटाई से छोटा सा है जिस अपनी बुद्धि अपने साक्षी भाष्य तक को हन समाधि साक्षी भाव समाधि और प्रतुष्टि ये साक्षी भाव से हो स्वप्न तो मनोराज ये साक्षी भाव से हैं ये दूसरे दवा दूसरा कोई का नहीं होता और महाराज ये जो आभा भाष्य है जिसमें बहुत सारी इंद्रियां भी दवा होते हैं और बहुत से लोग भी विवाह होते हैं तो ये दुनियादार लोग जिसकी उपासना में लगे हैं जद उपास उपासते आ सदेव ब्रह्म स्व विद्धि इदम न एक बार डॉक्टर भगवान दास श्री प्रकाश जी के प्रकार एक महात्मा के पास गए तो वो ने हमको ये प्रक्रिया बताओ कि अहम एसत न मैं यह नहीं हूं जो जो भाषा तो मैं नहीं हूं कथित है से। यह से मैं को अलग कर रहा ये विवेक हुआ हो इसका नाम अहम एसक न ना। इसका नाम विवेक है इसका नाम वेदांत में ज्ञान नहीं है इसका नाम वेदांत में अनुभव नहीं है मैं यह नहीं हूं तब मैं क्या हूं यह देश यह काल यह वस्तु है देश काल वस्तु के जितने भेद विभेद परिच्छेद सामान्य वो जिसमें कल्पित हैं तो काल कल्पित होने से मैं आदिवासी हूं कल्पित होने से मैं परिपूर्ण हूँ वस्तु कल्पित होने से हैं, मैं है मैं अद्वितीय हूँ तो जो अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण आत्म है उसी का नाम ब्रह्म है अब बच्चू बाई का आज से एक कार्यक्रम है सदैव ब्रह्म क्षुषा न पश्यक्षूंसी पश्यद्रह्मि नेदिदुपाससते य्रोत्रेण न शृणति ये श्रोत्रद् श्रुत ब्रह्मी नेदिदुपाससते ये न प्राणी येन प्राण प्रणीयते तदेव नेदम ब्रम्भ तम विदि नेपास से अभ्युदित नहीं होता जिससे अभ्युदित होती है उसी को तुम ब्रह्म जानो इसको नहीं जिस इसकी तुम उपासना कर रहे हो इस इसकी तुम उपासना कर रहे हो उसको ब्रह्म मत जानो जो वाणी के पीछे बैठा हुआ वक्ता है उसको ब्रह्म जानो बोलने के रिवाज है रमते राम का कौन है महात्मा जी को रमते राम है तो बोलते राम भी बोलते हैं बोलते राम है नोलते तो राम है भीतर बैठते इसमें मूल बात ये कही जा रही है कि जितना व्यवहार होता है हमारा वो इदम और अहम यह और मैं इसी से सारे व्यवहार होते हैं आप विचार करके देखो यह घड़ी है यह लाउडस्पीकर, यह पुस्तक यह स्त्री यह पुरुष प्रत्येक दृश्यमान वस्तु के साथ हम यह पद का प्रयोग करते हैं और जिसको यह मालूम पड़ता है उसके लिए अहम शब्द का मैं शब्द का प्रयोग करते हैं यह और मैं अब परमात्मा को ढूंढना है तो मान लो हमको यह हमें परमात्मा ढूंढना है यह सालग्राम है ये मंदिर में मूर्ति है यह भगवान है यह भगवान है यह तो हमारे सिद्धांत की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है वो तो जो लोग समझते हैं, ने? उन्हीं को इसमें आपत्ति मालूम पड़ते है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं ये भगवान ये बंद भगव ये भगवान ये भगवान ये भगवान, ये भगवान। और हमने संपूर्ण वैष्णव शाक्त शैव गां्पत्य सौर संप्रदायों के मूल में जड़ में प्रवेश करके इस बात का अनुसंधान किया है कि जब यह को भगवान मानोगे तो यह प्रधान होगा और मैं गौण होगा और मैं को यह की सेवा में लगाना पड़ेगा और ये कहो कि कभी पूरी तरह से ये मैं मिट जाए तो मैं पद का अर्थ जो है वो कभी भाषय भले नहीं परंतु बना रहेगा जब जब यह होगा तब तब यह को मालूम करने वाला मैं भी होगा वो यह किसको मालूम पड़ रहा है कि कहिये भगवान हमारे सामने भगवान शंकर प्रकट हुए त्रिशूलधारी जटाजूठ सिर पर गंगा भाल पर चंद्रमा। गले में सर्प मुंडमाला वो मृग चर्म दिए शंकर भगवान प्रकट हुए बोले ये भगवान है फिर भुकाया हाथ जोड़ लिया ये साक्षात भगवान है पर यह भगवान है ये किसको मालूम पड़ता है ने? मैं को मालूम पड़ता है बहुत अच्छा हम यही कहते हैं हाँ यही भगवान है अब तुम अपने आप को इनमें मिला दो तो मैं को छोड़कर तुम मैं को नहीं मिला सकते वो यह को जानने वाला जो मैं है वो चाहे सुप्त रूप में चाहे जागृत रूप में यह के साथ जुड़ा रहेगा इसलिए हमने संसार के संपूर्ण संप्रदायों को जो ईश्वरवादी हैं उनसे मेल मिलाप करके उनके सिद्धांत को जाना वो कहते हैं कि यह ईश्वर गौण अप्रधान है और मैं गौण है इसके लिए मुक्ति क्या है कि मैं का यह में समर्पित हो जाना इसको भेद सहिष्णु अभेद बोलते हैं किंचित सब यह और मैं का भेद बना रहेगा और मैं को भगवान में मिला देंगे ये बात निराकार और साकार दोनों के लिए बराबर है क्योंकि यदि ईश्वर को निराकार भी माने यही निराकार ईश्वर है और उसमें अपने मैं को मिलावे तो वो मिल के फिर निकाल आएगा ये आपको एक हमको जो बात बहुत अनुसंधान करने पर मालूम पड़ी तो आपको बिल्कुल सीधी सादी भाषा में बता रहे हैं पहले हम स्वामी दयानंद जी महाराज की इस बात को सुन के हंसते थे हमारा संस्कार ही ऐसा था, था कि जब ये जीव निराकार ईश्वर से मिल जाएगा मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति होने के बाद भी फिर उसका जन्म होगा ये बात पहले बचपन में सुनते थे तो हंसी आती थी कि क्या स्वामी जी इतना भी नहीं समझते थे कि मुक्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं हो सकता sì that. देखो बड़े होने पर ये बात समझ में आई कि स्वामी जी ने अपना सिद्धांत जो स्थिर किया है वो बिल्कुल ठीक है जब ईश्वर मैं से जुदा है वो भले निराकार है आकाशवत है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वनियंता है अंतर्यामी है न्यायशील है न्यायकारी है वो नारायण। ना तो मैं उसमें मिल गया अब मेरी मिलने की शक्ति ज्यादा की मिलाने वाले ईश्वर की शक्ति ज्यादा बोले तो भाई मिलाने वाले ईश्वर की शक्ति ज्यादा तो वो अमुक समय पूरा होने पर फिर से संसार में भेजने में समर्थ है अच्छा अब सगुणवादी सब जितने सगुण साकारवादी हैं उनकी बात ले लें यह ईश्वर मैं जी तो हम पहले ऐसे सोचते थे कि जब नाम मुक्ति रख दिया तो वहां से आवागमन क्या और अगर आना जाना लगा ही रहा तो मुक्ति क्या हुई लेकिन जब उनके सिद्धांत पर विचार किया कि वहां तो एक ऐसा राजा है जो अपने रनिवास में नौकर रख देता है या अपनी महारानी का सखी बना के रख लेता है या अपने शरीर पर माला बना के पहन लेता है या मालपुआ बना के खा लेता है अपने पेट में रख लेता है देखो अपनी गांव की प्रजा बना लेना जिसका नाम सालोक्य है और अपनी देशभूषा में रहने की इजाजत दे देना और बंदोबस्त कर देना इसका नाम शाहरूख्य है शाहरूख्य और अपना जेवर बना लेना माला बना लेना भौरा बना लेना इसका नाम सामीप्य है ए? और अपने मन में मुंह दिल के भीतर लेकर के स्वाद बना लेना रस बना लेना ये सायुज है अपने में मिला लेना तो जब ईश्वर कृपा करके अपने नगर की प्रजा बनावेगा या अपना रूप पार्षद का देगा और अपना आभूषण बना के रखेगा या अपने में मिला लेगा या अपनी सेवा का अवकाश देगा या अधिकार दे देगा जाओ तुम ब्रह्मा हो जाओ जाओ तुम इंद्र हो जाओ सालोक्य सारूप्य सामीप्य सार्षी सायुज्य ये मुक्ति जब कृपा करके ईश्वर देगा और ईश्वर में देने का सामर्थ्य है तो छीनने का सामर्थ्य उसमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा अगर छीनने का सामर्थ्य उसमें नहीं होगा तो देने का सामर्थ्य भी नहीं होगा और फिर ईश्वर की सर्वशक्ति मतई क्या होगी इसलिए अपने कर्म के बल पर या उपासना के बल पर प्राप्त जो मुक्ति होती है वहां से भी लौटना पड़ता है और ईश्वर की कृपा से प्राप्त जो मुक्ति होती है वहां से ईश्वर इच्छा से मतलब अपने कर्म से नहीं तो स्वामी दयानंद आदि जो मानते हैं मुक्ति उसमें तो अपने कर्म के अनुसार ही आना जाना मानते हैं और वैष्णव लोग शैव लोग शाक्त लोग गणपति और सौर जो सगुण साकार साकारवादी मुक्ति मानते हैं वो अपने मालिक की इच्छा से मानते हैं ईश्वर जब चाहे जब नारद जी से कह दे कि तुम बैकुंठ से नीचे चले जाओ ये काम कर आओ या जय विजय से कह दे कि तुम चलो ये काम करो